दोस्तों ब्रिने ब्राउन अपनी किताब की शुरुआत एक ऐसे कॉन्सेप्ट से करती हैं, जो उनकी रिसर्च का हार्ट है, होल हार्टेड लिविंग। ये असल में एक ऐसी जिंदगी है, जहां आप अपने आप को जैसे हो, वैसे ही एक्सेप्ट करते हो, फ्लॉस के साथ, मिस्टेक्स के साथ और अपनी यूनिक जर्नी के साथ। हम सब एक इन लेकिन ब्राउन कहती हैं कि परफेक्शनिज्म असल में एक मास्क है, जो हम शेम और फियर से बचने के लिए पहनते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये मास्क हमें दूसरों से दूर कर देता है, और खुद से भी। तुम कह सकते हो कि होल हार्टेड लिविंग का पहला स्टेप है सेल्फ वर्थ को अनकंडीशनल बनाना। मतलब आप अपनी वैल्य� दूसरा स्टेप है शेम को तोड़ना। शेम हमेशा कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो और परफेक्शनिज्म शेम का सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन ब्राउन कहती हैं कि जब आप अपने फ्लाव्स ओपनली एक्सेप्ट करते हो, तो शेम की पावर खत्म हो जाती है। तीसरा एलिमेंट है कॉरेज, कम्पैशन और कनेक्शन। कॉरेज का मतलब Compassion का मतलब है अपने और दूसरों के लिए softness और empathy रखना और connection तब ही बनता है जब आप अपने mask उतार कर दूसरों से real authenticity के साथ मिलते हो एक मिसाल लो, एक student हमेशा class में top करता है, एक दिन वो fail हो जाता है और उसे लगता है कि अब वो worthless है लेकिन अगर उसके पास wholehearted living का lens हो, तो वो सोचेगा, मेरी एक test की failure मेरी value define नहीं करती, मैं फिर भी worthy हूँ, फिर भी प्यार और belonging deserve करता हूँ, ये सोच उसे resilience देती है। Brown ये भी कहती हैं कि wholehearted living एक one time decision नहीं है, ये एक daily practice है, हर दिन decide करना कि मैं अपना mask उतार के असली रू� दोस्तों अगर perfectionism एक lock है तो whole hearted living उसकी असली की है। जब आप अपने आपको accept करते हो तब ही आप दूसरों के साथ genuine relationships बना सकते हो। और अब अगले chapter में Brown हमें समझाती हैं कि perfectionism असल में excellence से बिलकुल अलग चीज है और ये trap ही हमें सबसे ज्यादा limit करता है। इसे वो